ब्रह्म एवं भगवान वासुदेव की लीला कथा का अमृत पान करने के लिए हम एकत्र हुए हैं इस वेद गंगा में अभी तक हमने धर्म को धार्मिक सोच को संप्रदाय और साम्प्रदायिक सोच को बहुत अच्छे से पहचान लिया है और अब हमारे में ये संदेह भी नहीं रहना चाहिए कि सांप्रदायिक सोच हमें संकीर्णताओं की तरफ ले जाती है वह हमें नाना प्रकार की जेलों में बंद करती है और जबकि धर्म की सोच हमें अपने पिता परमेश्वर जैसा सार्वभौम सर्वव्यापी बनाती है संकीर्णता किसी का मुकद्दर नहीं हो सकता भले हम अज्ञान और दंभ के वशीभूत मानते रहे लेकिन हम सब जानते हैं कि जब जब हमने संकीर्णताओं में प्रवेश पाया है हमारा जीवन सुखद नहीं अतिशय दुखद रहा है खुशियां छोटी छोटी थीं। और गम थे पहाड़ जैसे यही तो हम जी आए और इसी मर्म को जानते हुए धर्म ने हमको हमारे बनाने वाले पिता परमेश्वर की तरह सर्वव्यापी बनाने के लिए हमें नाथ दिया एको ब्रह्म द्वितीय नाच उसने हमें किसी घुटन में नहीं ले जाना चाहा और जब धर्म की राह पर ही तपस्वी संत मनीषी जन जब जब बोले उन्होंने यही कहा सीए राम मैं सब जग जानी ये नहीं कहा कि सीए राम मैं मेरों घर जानी सब जग जानी कहा उसे पता था कि जितना यह क्षुद्र होता जाएगा उतना यह पीड़ाओं में जाएगा गुलामी के अंतरालों में सांप्रदायिकता ने राजनीति का भी आश्रय पाया क्योंकि राजनीति अपने में एक संकीर्ण सांप्रदायिकता है तो उसे सहारा मिल गया और धर्म का लोप होने लगा लेकिन आज वेद की धाराओं में हमने पाया है कि जो अपने पिता के नक्शे कदम न गया वो बेटा कैसा हुआ और हमने नाना उदाहरणों से भी देखा कि जब संत आता है तो वो सबको जोड़ता है जब वो पंथ बनता है तो सबको पंथ के ठेके पे उतार लाता है संत गाएगा एक नूर से सब जगह उपजिया पंथ गाएगा एक नूर से सब पंथ उपजिया बीत तो जाएगा आए वेद की इस महान धाराओं में पढ़ डालें अपने आप को और ईमानदारी से पढ़ें कि हमारे भीतर की आंख भी खुले पढ़ना भी सार्थक हो जाए कि हम इससे पचा पाए और अपनी जिंदगी में उतार पाए क्योंकि तो हमने गुरुडम में भी जाना कि धर्म में गुरुडम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है केवल बचपन में जब आप गुरुकुल में आते हैं तो हम जरूर गुरु बनते हैं क्योंकि आपको हमसे ज्ञान लेना है और जब हमने पूरे वेद पढ़ा दिए तो उसको बता दिया कि अब तुम्हारा अंतरात्मा आत्मज्ञान ही गुरु है इसलिए हम तुझे गुरु ऋण और भाव दोनों से मुक्त करते हैं क्योंकि वाह जगत एक नाट्यशाला है ये केवल जगत एक नाटक का मंचन है अगर नाटक से आगे प्रभु ने इसे बनाया बनाना होता तो तुम सबको मट्टी से अन्न बनाना भी सिखा देता और अन्न से बच्चा बनाना भी बता देता नहीं बताया उस क्यों नहीं बताया मुझे बताओ फूले फूले फिरते हो ये मेरा है ये मेरा है मैं पूछता हूं एक उंगली बनाने क्यों नहीं आई तुमको तुम्हारे सारे पूजा पाठ के बाद क्यों क्योंकि वाह्य जगत एक नाट्यशाला है आप इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते आप यहां एक निमित नाटक खेल रहे हैं और जब आपने नाटक को ही सच मान लिया तो आप पाप दर पाप करते चले गए ऐसे पाप के जिनका निस्तारण भी ना हो पाए जब वाह्य जगत मात्र एक नाट्यशाला है और जो कुछ हो रहा है यह नाटक का मंचन है तो नाटक कोई मेरा मेरे घर का नहीं है श्रीराम कथा का है तो मैं सीधी पात्रता निभाऊ ना कि घर के, के डायलॉग बोलू गणासा लेके के, के कहीं पर दौड़ू तू तो कौन होती है मुझे चौदह साल का बनवास देने पड़े और आज हम सब वही कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं जबकि ये नितांत अपराध है ये गलत है आए आज की रिचा खोले देखें क्या कह रहे हैं कह रहे हैं समाने अहन त्रिर वद्य गोहना त्रिरद्य यज्ञम मधुना मीमीक्षितम जवती ऋषो अश्विना युदोषा अस्मभ्यम उन्वत उश ये आज की ऋषा है हमारे ऋषि हैं हिरण्य स्तूप जो ज्योतियों के स्तंभ है और अंग अंग में हम सब में जिनकी ऊष्मा ज्योतियां वास करती हैं क्या कह रहे हैं सबाणे सम्यक भाव से उसके सम्मुख होते हुए उसी में घुलते मिलते हुए अहन अह का अर्थ होता है दिन भोर अहन त्रि अवध्य जिसकी ज्योतियों से हम पाते हैं बारंबार जन नया अवध्य जिसका कि मारा न जा सके जिसका कि जो अज्ञान से परे हो ऐसा स्वरूप आते हैं गोहना ज्योतियों में यज्ञ हो करके गुद करके जैसे हम त्रिराध्य उसी प्रकार तीनों काल त्रिकाल उस यज्ञम उस आत्मा रूपी यज्ञ में जो तुम में प्रज्वलित हो रहा था ना बाहर नियमित जगत है बाहर के यज्ञ भी नैमितिक हैं मूल यज्ञ तुम्हारे भीतर है और वो आप में से संप्रदाय पढ़ाएगा नहीं क्योंकि उसे आपको बाहर रखने की जरूरत है धर्म पढ़ाएगा क्योंकि उसकी जरूरत आपसे नहीं आपकी ज्योति से है आपको सदरा मिले तो कहा त्रिकाल इस यज्ञम उस आत्मा रूपी कहां इसमारूपी माधुर्य को मिलाता चल पीसता चल रोम रोम उसमें ढलता पलता चल अपने आत्मा की पीता चल उसे पहचान जो लाया है तुझे उसे पहचान जिसने झे यह रूप दिया है और हर क्षण जो तुझे सजा रहा संवार रहा सांसों से वरत कर रहा तेरा सत्य रूप कर्तव्य निष्ठा समर्पण अर्पण उस आत्मा यज्ञ में है निमित रूप वही वाहिजगत में है लेकिन निमित को ही यदि तू सत्य मानेगा तो तू निश्चित रूप से भटक जाएगा तो कहा त्रिवाज ऋषो त्रिकाल वाज माने स्वामी गृह साकल्य बन करके हवन होने के लिए है ना साकल्य की भांति अपने आप को उसको अर्पित करने की इच्छा कर न कि लोभ में अतृप्तियों और इच्छाओं में तू भटकता रहे वा, त्रिवाज वती ऋषो अश्विना उन ब्रह्म अग्नियों में ज्योतियों में युव जो तेरे जन्म जन्म के पापों को भी संघार करके अमृत बनाती हैं ऐसी ज्योतियों में याद कर कि तेरे ही देह के त्याज को और तेरे तन की भस्मी को जो सारे समाज में एक दोष बन गई थी उसी ने तो लौटाया था अमृत में कौन थी मम्मी कौन था पापा अब वो कौन था हेकर चंद जिसका कहना था कि वो तुमको पालता है और ये करता है वो आत्मा ही तो था जो कभी बोला भी नहीं जिसने कभी जताया भी नहीं तो कहा त्री वाज, त्री वाज, अश्विना यो दोषा कि नष्ट हो गए शरीर को जो फिर फिर यौवन देने वाला है और जन्म जन्म के पापों का संहार कर तुम्हें जीवन का अमृत पिलाने वाला है असमभ्यम हम सबको चाहिए कि हम सब उषस् उसी में नई भोर ढूंढे उसी में नया सपना सजाएं उसी को अपनी राह बनाएं और पिन वतम और उसकी ज्योतियों का सोम का अमृत पान करते हुए हम अनंत की ओर जाने के लिए अपने आप को प्रेरित करें बाहर जो कुछ भी है एक नाटक और अगर ये नाटक ना होता तो तुम्हारी जिंदगी में वो जो तुम्हारे बड़े प्यारे थे वो अचानक तुम्हारे दुश्मन क्यों बने पात्रता के साथ सब बदलते चले सब बदलते जाते हैं तुम भी और वो भी क्योंकि यहां तुम किसी को एक सांस नहीं दे सकते एक धड़कन नहीं दे सकते वो उसका अंतर देगा तो जो सत्य जगत है आओ क्या उसे सत्य के रूप में स्वीकारें और जो निमित्त जगत है वहां प्रभु के निमित्त होकर के हाव सारे सचराचर को निष्काम भाव से प्यार करते चले और फिर जे ही विधि रखे राम तही विधि रही है मतलब की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती झूठ और कपट किसी को सत्य नहीं दिलाते लेकिन क्या है कि हमारे स्वभाव खराब है अंतर्मुखी होने का ज्ञान हमें गुरुकुल में मिला ही नहीं हम गए ही नहीं गुरुकुल समाप्त ही हो गए तो अब हम क्या है कि वाह जगत में केवल वाह आडम्बर जिसे आप फरेब कह सकते हो कि फरेब से हम सबको फंसा लेते हैं अपना काम निकाल लेते हैं उसी लल्लो चप्पो को ही सब कुछ मान लेते हैं तो जब भक्ति की बात आती है तो फरेब से भगवान को भी कुछ कर लेना चाहते हैं हम भूल जाते हैं कि फरेब और धुआं कभी स्थाई नहीं होते इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है जो सत्य से जुड़ेंगे वो नित्य होकर मिलेंगे और जो फरेब से जुड़ेंगे धुआं हो जाएंगे वो तो उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा तो आज की इस ऋषा में उन्होंने हमें एक अमृत राह दी है कि बाहर का जो कुछ तुम कर रहे हो पूजा पाठ हवन यज्ञ ये नैमित्तिक है एक अच्छे स्वभाव को बनाने के लिए तुम्हें पवित्र रख देने के लिए इसे घनघोर करो निरंतर करो क्यों जिससे कि यह तुम्हारा स्वभाव बन जाए तुम स्वभावता ऐसा ही करने लगो तो जिससे जब भीतर जाओ तो सोना जाओ यही हवन यज्ञ करो यहां नैमित्तिक है यहां मूल है कितना सुंदर मार्ग है ना कि बाहर अभ्यास करा रहा हूं आपसे बाहर के हवन पूजा पाठ नैमित्तिक है नैमित्तिक फल है इनका निश्चित है आपको गहने भी दे देंगे मकान दुकान भी दे देंगे सब कुछ देंगे आपका कल्याण भी करेंगे लेकिन ये नैमितिक है इस क्षणभंगुर जगत के एक क्षणिक जीवन तक ही इसकी है लेकिन इसी को जब आप भीतर दोहराएंगे तो ये नित्य है ये आपको एक अमर रहा देंगे लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप बाहर की छोड़ दो क्योंकि जिसने बाहर ही नहीं शुरू किया तो भीतर क्या करेगा नियम पूर्वक हवन यज्ञ पूजा पाठ जितना अधिक समय मिले हमें करना चाहिए इसे अन्यथा न लीजिए लेकिन ये न भूले कि ये नैमितिक है निमित मात्र है इनको अभ्यास इतना करो कि निद्रा में भी यही अभ्यास चलते हुए तुम्हें स्वप्न में भी दिखने लगे तो ये भीतर जाते ही मूल हो जाए इसलिए मस्ट प्रैक्टिस कार्थ यह नहीं कि बाहर सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ जिन्होंने बाहर छोड़ दिए वो भीतर कभी नहीं गए हाँ। और अपने आप को चौधरी मत मान बैठना नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा और उसके बाद हमने ब्रह्मसूत्र में चलते हैं आज का ब्रह्मसूत्र है देखो सब चीज खुली खुली किताब की जैसी है। कह रहे हैं निर्धारणे तदभाव निर्धारण प्रवृत्ते इसको पिछले से जोड़ना पड़ेगा पूर्व का भी ब्रह्मसूत्र खोल लें छत्तीसवा भी क्या कह रहे हैं उसमें संस्कार परामर्शाद तदभाव अभिलाषा च कि गुरुकुल के द्वार पर जो मैंने तुम्हारा संस्कार किया था यज्ञोपवी संस्कार उसके बाद ही तुमको तुम्हारे, तुम्हारे तुम शूद्रत्व से त्यक्त होकर गुरुकुल में द्विज बनकर प्रवेश पाए थे तो कहा संस्कार च वो जो संस्कार कराए थे तो वो कोई मंत्र नहीं रटाए थे तुमको कि बैठ गए मान लीजिए ना धर्म की राह में कुछ भी ऐसा नहीं जैसा कि पहले इसी ऋषि ने कहा की रेती चर्षण ये खाली तोते की तरह रखते रहो और तुम समझो कि तुमने कुछ पा लिया है यह बहुत ही बड़ी मुक्ता होगी ये अभ्यास हो सकता है उपलब्धि नहीं हो सकती ये अभ्यास हो सकता है उपलब्धि नहीं हो सकती तो कहा कि संस्कार परामर्शार संस्कार कराते समय जो तुम्हें बताया था कि जन्मना न जायते शूदरा संस्कारात्ज उच्च वेद पाठे वेद विप्रा ब्रह्मजाना थी ब्राह्मणा एक बार हम एक जगह कह गए थे और दूसरी जगह प्रवचन हो रहा था तो वहां एक जगदाचार्य भी आए हुए थे अब गुरु हाँ भाई दिव्य ऋषि हैं क्या कह सकते तो वो मुझे उस कहने लगे कि तुमने पहले कहीं कहा है ऐसा तो हमने कहा कि इसमें गलत क्या काम है कहने लगे कि कहां लिखा हुआ है अब देखिए ब्रह्म सूत्र में सब जगह लिखा है। मैंने कहा जी क्या इसको हम अलग बैठ के चर्चा नहीं कर सकते उन्होंने माइक मेरे से छीन लिया बोले नहीं हम तो अभी करेंगे हमने कहा आप सबके माथे पे लिखा हुआ है और आपके भी माथे पे लिखा पहले देखो कहा लिखा बात है? गणेश हमने पब्लिक से कहा कि मैं आज आप सबको शपथ देता हूं सौगंध देता हूं आप में कोई खामोश नहीं रहेगा और सब बोलेंगे जब ये पैदा हुए थे तो 12 दिन का सूतक मना था या नहीं देखिए इनके माथे पे लिखा है या नहीं बोले हाँ मना सबका मन था सब का है। नाल काटने डोम चमार अथवा धानु दाई आई थी या नहीं सबने कहा हाँ आई थी हमने कहा छठी परियंत जच्चा बच्चा ने उसका छुआ खाया था या नहीं तो हमने कहा हाँ ऐसे ही होता है हमने कहा इनके माथे पे लिखा है और ये अभी तक पढ़ नहीं पाए जगत गुरु है मर्यादा भी नहीं रख रहे हैं ये मंच की और यह भी कह रहे थे कि मैं कहता हूं जन्म ना जाए थे विपरा तो हमने को उसमें कि हम कहेंगे संस्कार आज शुद्रच्चे थे रावण जन्म से रावण था और संस्कारों से शूद्र हो गया ये तो उल्टी सीधी बातों से क्या रखा है इनने कि आपके घर की खेती नहीं कि जब जिस सिद्धांत को आप चाहे पलट लें यह सनातन धर्म है ये कोई सांप्रदायिक सोच नहीं कि नहीं जब हम दंभ की अंधता को ओढ़ लेते हैं तो हम अंधे से भी अंधे होते हैं और मानते हैं कि हम ही देख पाते हैं तो कहा संस्कारात संस्कार परामर्शात तदभाविला कि संस्कार के वक्त भी मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम दूसरे जन्म की शपथ लोगे कि मैं उस चिड़िया के बच्चे की तरह जो माता के गर्भ से अंड में उत्पन्न हुआ पुनः अंड के गर्भ से उसने जन्म पाया उसी प्रकार मैं इस ब्रह्मांड से स्वतः प्रकट होकर दिखाऊंगा तो उस संकल्प के कारण ही मैंने तुम्हें द्वज घोषित किया था और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और घरी में मर जाओगे तो तुम एक सड़े हुए अंडे के जैसे हो गए तो मैं बारह जो बारह दिन का सूतक मैंने तुम्हारे जन्म काल में मनाया उसमें एक दिन और जोड़कर तुम्हारी मिस्टर महाशूद्र इसे समझ लेना और ये जो तुम आपको मैं संस्कार करा रहा हूं इसकी अभिलाषा ये नहीं कि तुम इसको बैठ के रटते रहना इसकी अभिलाषा है कि तुम इसको जी के दिखाना क्या तुम्हारा हवाना प्रस धर्म तुम्हारा वैश्य धर्म जो है ज्ञानार्जन है क्योंकि ज्ञान से ही अर्थ धर्म काम और मोक्ष की सिद्धि है उसके बाद तुम्हें ग्रह बनना है कि वो ज्ञान जो तुमने गुरुकुल में हमसे लिया है उसमें श्री हरि के निमित्त होकर इस निमित्त जगत में निमित मात्र रहते हुए क्या तुम ईश्वर ही की तरह एक परिवार को धारण करने का एक छोटा सा पूर्वाभ्यास नाटक का रिहर्सल कर सकते हो ना कि उसमें चिपक के बैठ जाओगे और भाई से जायदाद बंटवाने लगोगे बाप से कहोगे कि मेरा हिस्सा ला ये प्रेत पिशाचो की लीला मैंने किस धर्म ग्रंथ में आपको कब पढ़ाई थी बताइए कौन से सदग्रंथ में पढ़ के थे आप लेकिन उस आपके लिए वो सच है और जो वेद है उसमें आपकी टीका टिप्पणी है मन में संशय कितनी विचित्र बात है किस ग्रंथ में कहा था कि मां बेटे में मुकदमा चलना चाहिए जायदाद बटनी चाहिए बाप बाप बाप बेटे में बाई बाई में ये कौन से शास्त्रों से पढ़ के आए आप कौन से ग्रंथ में लिखा था कि बहू आते ही घर फोड़े वहां कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं आप और एक सीधी राह पर भी आपके मन में संदेह देते हैं क्या बात है कितनी विचित्र बात है किसी ग्रंथ में लिखा है कि मां जाकर के बेटी का घर घोड़े उसके ससुराल में यह सास अपने बहु को उजाड़े कहीं लिखा है वहां कोई टीका टिप्पणी नहीं और जो सीधा सरल एक वेद पढ़ाता हूं आपके मन में संदेह ही संदेह रहते हैं। क्या बात है क्योंकि वे ऑफ लाइफ और ये आपका वे ऑफ लाइफ नहीं रहा शायद। तो कहा संस्कारात संस्कारात् परामर्शात् तदभाव अभिलाषा छ अभिलाषा थी कि तुम इन संस्कारों को नियम पूर्वक जीवन में धारण करो और इसी के लिए मैंने तुमको द्विज घोषित किया था कि तुम शने शने कक्षा पास करते हुए उत्तीर्ण होकर ब्रह्मांड से ज्योति बनकर दिखाओ ये इस अभिलाषा से ही तो तुम्हें संस्कार कराया था खाली डोरी डाल के बैठ गए ये कौन सा संस्कार है तुम्हारा अब कहूंगा तो बुरा मान जाओगे क्योंकि आपकी बम नहीं को मैं चुनौती दे रहा हूं लेकिन ये बताओ क्या ये शूद्र कर्म नहीं है कि खाली डोरियां पड़ी हैं ना आचरण में ना व्यवहार में ना चलन में ना राह में क्या ये शूद्र कर्म नहीं है कहूंगा तो बुरा मान जाओ और वही यहां कह रहा हूं कि संस्कार परामर्शाद तदभाव अभिलाषा है मेरी यह अभिलाषा थी ये इच्छा इस इच्छा से ही कराया गया था कि तुम इसे जी के दिखाओ पहले गुरुकुल से अमृत ज्ञान लो और आत्मा को अपना गुरु बनाओ आत्मज्ञान को गुरु के रूप में धारण करो और ये कोई ये चला आया है पाँच सौ साल पहले तक चला आ रहा था ये यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब में भी है सभी सिखानु हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरान जी भेज आज भूल गए सब फलाना गुरु है ढिकाना गुरु है। हाँ। हाँ। गुरु वो ज्ञान है जो आत्मा का है जो तुम्हारा भीतर वंदे कृष्णम, जगत गुरु है हाँ। तो कहा इसी अभिलाषा से दिया था कि ग्रहस्थ में तुम क्षत्रिय बनो और फिर वानाप्रस धर्म को प्राप्त होते ही तुम ब्राह्मण हो जाओ ब्रह्मवत जीना है ब्रह्मवत आचरण करना है आत्मा की भांति इच्छा रहे तो सारे सचराचर का पालन करना है और फिर जैसे प्रभु रखे वैसे रहे ये वानप्रस्थ धर्म है न कि वानप्रस्थी होते ही चार चिड़ियां ले आए बीस चेले ले आए बोले तुम बाजा बजाओ ये कोई चिमटा ठोक रहा है तो कोई ढोलक बोले क्या बोले गुरु की यात्रा जा रही है इन सब नहीं था ये संप्रदायों की झूठन है विदेशों से लाए हो तुम हमने कभी नहीं दिया तुमने तो अभिलाषा से दिया था कि वानप्रस लोगे और जब प्रकृति के सारे कर्ज उतार दोगे सारे ऋण यहां उतरेंगे वानप्रस में आके आकर पितृण पर्यावरण ऋण है ना कि मम्मी पापा का है पितृयान से जाते हो तो कौन सा यान होता है वो मम्मी होती है या पापा होता है पेड़ों का यान होता है लेकिन मन चाहे हमने अर्थ भी कर डाले तो वही आज की रिचा में आज के सूत्र में आए तो क्या कह रहे हैं तद भाव निर्धारणे चार निर्धारण चवृत्ते उसी भाव को यथाधारण करके अक्षरशा जीना और अपने आप को आत्मप्रवृत्त करना आत्मा की प्रवृत्तियों की ओर लाना उसके लिए कराया था हाँ बोले जनेव कराना है स्वामी जी भीखीखी पड़ जाएगी सबको कपड़े गहने मिल जाएंगे कुछ खाना पीना हो जाएगा मेला टेशन हो जाएगा हो गया हमने कहा वाह गुरुकुल में सब कहाँ होता था भाई और यज्ञोपवीत हमेशा गुरुकुल के द्वार में होता था घरों में होता ही नहीं था जब गुरुकुल नहीं रहे तब इसको घरों में करने की बात आई मजबूरी थी है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे तो घर में ही होने लगा और जो कन्या का जो यज्ञोपवीत है वो उठा करके मूर्ति के ऊपर घर में डाल दिया जाता था जिसे हम दुर्गा यज्ञोपवीत कहते हैं और विवाह के समय वही पति को दे दिया जाता था अब आपने झगड़े शुरू कर दिए लड़की को जनेऊ का अधिकार नहीं है अरे भैया काहे डाला था फिर उसे उसके बाद ही उसको पढ़ना लिखना सिखाया था हमने हर घर की बात है ही टटोल जाके अपने अतीत को क्योंकि बाहर लड़कियों को भेज नहीं सकते थे उठा ले जाते थे वो हरम कर लेते आज आप सब कुछ आपके मन का हो गया जो आप चाहो करना अगर उसको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं था तो ये दुर्गा यज्ञोपवीत आपने कराया कैसे शादी के समय मुझे यही बता दो हो सकता है बंद हो गया हो। कराते हो ना शादी में या नहीं कराते आप वो कम लोग सारे ला रहे हैं मेरे को तो लगता है भूलवा लगे क्या अरे विवाह के समय वर को का यज्ञोपवीत दोहरा होता है जो दूसरा बनाते हैं वो कौन है दुर्गा यज्ञोपवी ही तो है वही तो उसका डबल होता है और दुर्गा कौन है जो उसकी बगल में बैठी हाँ, अब हमको सब बातें बतानी पड़े ये बड़ी विचित्र बात है तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये यहां तुम ये सोचो कि खाली माला फेरन पूजन भजन नहीं ये अभ्यास के लिए यह बहुत जरूरी है लेकिन अभ्यास के लिए यह नैमितिक है नियमित जगत तक ही इसकी सीमा है लेकिन इसी को जब भीतर आके करोगे तो ये स्व जगत में आएगा और नित्य हो जाएगा अमर हो जाएगा इसे अच्छी तरह से समझ और क्योंकि हमने फरेब से ही सोचा सारी दुनिया जी है तो फरेब से ही भगवान पालें तो भगवान की लीला कथाओं को भी हमने फरेब बना जबकि कृष्ण भक्ति में एक सर्वोच्च आपको मालूम है भगवान का कितना शब्द है श्री कृष्ण का जोर से बताइए सब कुछ समझ में आया क्या हां सोलह शब्द सोलहान एक रुपए में कितने आने होते थे पूर्ण अवता थी ये पूर्ण परिपक्व भक्ति का स्वरूप है यहां फरेब की कोई बात नहीं है और वही हम भगवान की लीला कथा में पढ़ रहे हैं जान रहे हैं जो हमने कृष्ण की कथाएं ली हैं कि प्रेम गली अति करी झा में दो न समाए जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं ना ही और प्रेम गली अति करी झा में दो न भक्ति में दो नहीं होते एक ही में दो होते हैं दो अलग अलग नहीं होते हैं इसे हमने पहले श्री राम की कथा में भी जाना और अब हम कृष्ण कथा में देख रहे हैं। अब भगवान वेद तक मन की गंदगी गंदे विचार नहीं जाएंगे तुम कभी भी भक्ति के योग्य ही नहीं हो सकते झूठ बोलना फरेब करना दूसरों के घरों में झांकना दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करना हर एक की जिंदगी में विष बोलना चुगली करना ये कोई भक्ति नहीं होती और जिनके पास ये होता है वो कभी भक्त नहीं होते चार जितने भजन गाले वो फरे भक्त होते हैं और फरे भक्त की वेत भक्ति होती है नारायण भक्ति नहीं होती तो राधा जी ने समझाया कि सब में देखना, तो सब में देखते हैं। फिर तो हमने ब्रह्मा जी की कथा में जाना कि जितने जब वो लौट गए, तो देखा कि ग्वाल वाल भी वही है अब बछड़े भी वैसे हैं तो उनको अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने उनको छोड़ा भगवान को प्रणाम करके चले गए और नारायण के सारे रूप, रूप हो गए यहां ये लीला है मैंने क्या दिखाया है आप हैं उतने गोविंद हैं अर्थात गोपी माने गो माने ज्योति पी माने पान करने वाली कौन जीव तो जितने जीव है गोपी हैं उतने ही गोपाल अर्थात आत्मा है हर देह में आत्मा है हर जीव के साथ इतनी सी बात नहीं समझ नहीं पाया फरेप भक्ति बनाने दे वो तुम्हारे भीतर है और वो जिसके भीतर है बस उसी का है वो सबके भीतर है लेकिन जो जहां पर है वो उसी का है उसकी एकांगी भक्ति है तो वो तुमको अतिशय प्यार करता है तुम्हारे झूठे अन्न को रख में बदलता है तुम्हारी सुधियों में तुम्हें जागाता है खिलखिलाता है तुम्हें सुंदर भाव और विचार देता है वो यज्ञों के द्वारा तुम्हारे शरीर में नए कोश बनाता है नए नए रंग भरता है नई कल्पनाए लाता है कृष्ण तो वही है गोपियां क्यों भटक गई और भक्ति का स्वांग बढ़ते हैं। अरे भक्ति का जैसा तो कोई अमृत ही नहीं होता लेकिन पापी नहीं पा सकते इसे देख ही नहीं सकते इसको जब तक दस फन वाला कालिया नाग नथा नहीं जाएगा दस इंद्रियां ही दस फन वाला कालिया नाग है और क्योंकि कालिया नाग को तुमने माई बनाया है इसलिए काली जैसा जीवन तुम्हारा जहरीला है न इनको नाथ लेते तो तुम कालिया नाक के ऊपर होते तो जीवन एक मधुर संगीत होता एक मोहक नृत्य होता रोज उसमें नई नई कल्पनाएं सजते और चारों ओर तुम्हारी कल्पनाओं के वन उपवन खिलते अनहद बांसुरी बजते एक अद्भुत रस होता और गांव के गवार गोपियों को श्री राधा ने आत्मा की यह राह और उनके सारे फरेब छूट गए हमने तो भक्ति को भी फरेप बना डाला क्या बात है तो उन्होंने कहा कि राधा ये लड़के जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं कहा सच कह रहे हैं भगवान तुमको अगली अवस्था भक्ति की पढ़ाने के लिए आए हैं कि तुम खाली बाल कन्हैया के पीछे क्यों भाग गई थी तुमसे कहा था कि उसकी छवि को भीतर उतारो और वो तुम्हारे भीतर है तुम पीछे क्यों गये और उसके पास अपने में उसको खाली यही देखना उसी में देखना और बाकियों की उपेक्षा करना कोई भक्ति नहीं है हाँ। आजकल एक नई भक्ति चली है सात आठ लोग मिल जाते हैं या माताएं मिल जाती हैं तैयारी हो जाती है फिर एक के देवी आ जाती है उनके बजरंगबली आ जाते हैं और फिर सबको भविष्य और सब अतीत बता दें बताओ देवी देवताओं का यही काम रह गया और कोई काम धंधा नहीं जहाँ देखो वहाँ फरेब है मकारी है ना इसे समझो ये पूर्ण अवतार है सोला आने हैं पूरा रुपया है ये, इसमें भी खोट लाओगे क्या इसे समझो इसको तो कहा कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे थे अब जाओ याद रखना तुम्हारा गोविंद तुझ में है लेकिन गोविंद तो सब में है तो सास में ससुर में हाँ जीवों में सब में एक कृष्ण का भाव करना और देखना तुमसे किसी की उपेक्षा ना हो तो ढकती है तो कहती हैं हम भी तो भक्ति करते हैं बोले तो क्या करते हैं। बोले कोई है ऐसा जिसको मैंने ताने नहीं मारे सुबह से शाम तक ये यही क्या काम करते तो रहे भक्ति तो कर ही रहे वो जैसे मैंने पूछा पुतले का जैसे कि राजा साहब आपने तो राम राज देने की बात करी थी तो बोले दे तो दिया हमने कहा कौन सा राम राज दिया। बोले राम राज का राम ही तो नहीं दिया है मंथरा तो दे दी सारा देश उसी को ये भक्ति है तुम्हारी हर एक में दुर्गंध ढूंढना है हर एक से परेप करना ये कौन सी भक्ति है भक्ति तो है कि हम तुझ पर नौछावा हैं तेरी तू जाने पर हमने दिया है न कि लिया है तो हम शिकायत क्या करें कहे भी तू क्या कहे झुके तो हम थे और ये हमने कब चाहा था कि तू भी झुक जाए <coughs> तू तो सर्वव्यापी है <coughs> सब में समाया हुआ है तू तो सबका है हमने ये तो नहीं चाहा था कि तू सिर्फ मेरा ही हो जा मैं तुम्हारी हो जाऊं तुम मैं समा जाऊं जीव रूप हे आत्मा तेरे में ही ठौर पाऊं तो ये मेरा यह भाव था तो मेरा अधिकार क्या तुम पर और समर्पण में अधिकार नहीं होता है समर्पण होता है और सुबह से शाम तक आप अपने हक जताते रहे भौतिक जीवन में आंख मुद्दी तो भगवान के साथ भी शुरू हो गए तो ये फरेब भक्ति हुई कि नहीं ये छूटी भक्ति है ये भक्ति नहीं ये मक्का बना है तो कहा जाओ अब सब में देखना तो भोली गोपिया कहने लगी वो तो जो दधिया सास है उसमें भी कन्हैया को देखो क्या बोले हाँ बोले वो तो कुबड़ी है आ, सवाल है तो बड़ी सुंदर मनोरम कथाओं के द्वारा वो समझाते हैं कि ब्रदनम जनतेषम चरणं परित रोचनते रोचना तो आत्मा जो है कृष्ण जो है न तो कभी बूढ़ा होता है न जवान होता है वो तो नृत्य है वो तो अजन्ना है ये बूढ़ा होना जवान होना शरीर की बात है इसकी सीमाओं के भीतर उसकी कल्पनाओं को सजाओ कि नारायण एक बल बहुत सारे साउ से आए तो वहाँ हम ऊंके लगा रहे थे बाहर बरामदे में तो आगे कहने लगे हम सनातन स्वामी जी से मिलना चाहते तो हमने कहा चलिए महाराज बैठे वो तो बैठे तो हम हाथ माँ धो उनके पास आ गए। हमने आगे करें बोले आ गई है मैं यहाँ तो बोले या गया क्या कर रहे थे हमने कहा मैं जिस आत्मा का भक्त हूं वो जीव मात्र की जूठन को रखने बदलता है वो कहीं एक जगह स्वांग भर के नहीं बैठा है वो हर देह का महल धोता है तो जब मेरा प्रभु इस कदर कोई कारण ही इस इतनी सेवाओं में बदा है तो मैं कहीं एक जगह जम के बड़ा गुरुजी बन के बैठ गया तो मैं कैसे कहूंगा कि मैं उसकी राह पर हूं तो उसने तो हर शहर को चूमा है सब कुछ सीने से लगाया है तो महाराज मैं तो ये सब काम करता हूँ बोले और आपके वो ग्रंथ और ये ग्रंथ मैंने कहा आप जो आज्ञा करें जितने यहाँ वो उपलब्ध हो जाएंगे भाभी पब्लिशर से लिख के यहाँ से उपलब्ध करा देंगे आप बता दें अपना पता बता दें तो उतनी देर में कुत्ता आया और मेरी गोद में बैठ गया छोटा सा था कोई आपको प्यार करे आप उसे धुतकार दें ये कौन सी भक्ति तो जानते हैं कि हम रोम रोम उनको प्यार करते हैं चिड़िया भी आती है तो हमारे पूरे बदन पे खेल जाती हैं जब जो मन में आता कर डालती है तब तो क्या हमको डाल दें हाँ कहना तो अरे ये क्या ये तो श्वान है श्वान है इसे उतारिए पवित्र हो गया मैंने कहा प्रायश्चित कर लेंगे पंचगव्य खा लेंगे तो हमने कहा कुछ आप भी तो बताइए आप तो खाली सवाल ही कर रहे हैं तो उठाया चिमटा चेलो ने उनके और लगेगा नहीं ब्रह्म ही सब में एको ब्रह्म मैंने कहा है हाँ, ये क्या कर रहे हैं बोले हाँ बोले एको ब्रह्म कैसे बोले सब में एक ब्रह्म है मैंने ये कैसे हो सकता बोले वो हमारी किताब में लिखा कहा लिखा है तुम तो मानते नहीं बोले क्यों मैंने कहा अच्छा बताओ सब में ब्रह्म है बोले हां मैंने कहते में भी है क्या बोले हाँ तुम्हें तो फिर मैं प्रायश्चित क्यों करूंगा <laughs> और मैंने उसको चूंब दिया <laughs> आज आप ट्रामे करते हैं अरे भक्ति तो बड़ा मधुर भाव है क्या उस भाव के बाद कोई भाव ही नहीं लेना न मन मैला हो न विचार दूषित हो गोविंद हम तो आप ही में बसे हैं आप ही में जिये लेकिन आप लोग विद्वान होना चाहते हैं भक्त नहीं और वो विद्वता में ही किसी एक नई भक्ति को पैदा करना चाहते हैं, जबकि सारे वेद हमें सरल कर रहे हैं उनका एक एक ऋचा का एक एक शब्द का भाष्य आपके सामने हम रखते जा रहे हैं फिर भी आपको संदेह कैसी विचित्र बात है कि जिसे ढूंढ रहा हूं मैं वो मुझ में समाया हुआ है और वो है इससे मैं हूं और मेरी विद्वता मुझे उस तक आने नहीं दे रही मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूं क्यों जबकि वो मुझ में मिला हुआ है तो ये अजीब बात है हमने आपको एक कथा सुनाई थी <laughs> थोड़ा सा उसी को दोबारा लेते हैं आज आपके समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैल गई हैं ऐसा कई बार हुआ है। तो सम्राट ने गुरु के पास जाकर कहा कि सारा समाज जो है भ्रष्ट हो रहा है और जितने समाज के हमारे अधिकारी हैं बड़े लोग हैं गणमान्य लोग हैं वे सब बड़े व्यथित और विचलित हैं और वो समाज में फैल रही इन कुरीतियों और बुराइयों को मिटाना चाहते हैं और गुरुदेव आपके ज्ञान के बिना यह संभव नहीं है तो कहा ठीक है तुम सबको एकत्र करो और मेरे को भी ले जानो उस फकीर ने कहा कहा कि मुझको लेने तुम ही आना सम्राट से तो नियत समय पर उनको लेने के लिए सम्राट पहुँचे और रथ पर वो भी बैठ गए सम्राट के साथ तो जब रथ अभी उस स्थान से जहाँ ये उत्सव हो रहा था उससे पहले उन्होंने रथ को कहा कि रोक दो तो। रोका और सम्राट से कहा कि तुम नीचे उतर जाओ सम्राट उतर गए कोचवान से कहा तू भी नीचे आप वो भी उतर गए कहा दोनों आपस में कपड़े बदलो दोनों आपस में कपड़े बदलो दोनों ने कपड़े बदल दिए अब फिर उन्होंने सम्राट से कहा कि तू कोचवान की जगह बैठ कर चला और कोचवान से कहा तू सम्राट बन के मेरी बगल में बैठ बिठा लिया अब गुरु का आदेश कहां टलता हुँ? जब पहुंचे वहां पर सभा स्थल में तो कोचवान को कोई देखे ही ना तो कोचवान कौन है स्वयं सम्राट हाँ? और जो कपड़े पहने सम्राट बना पड़ा है कोचवान सारी भीड़ उसी के पीछे उनको कोचवान कोई जो सम्राट बना था ले जाके उन्होंने सम्राट की गद्दी पे बिठाया और गुरुदेव अपने आसन पे बैठे और कहा के बताओ भाई अब समस्याएं क्या क्या है तो सब ने बड़े बड़े भाषण दे डाले वो सुनते रहे उसके बाद कहने लगे कि अब तुम्हारा समाधान तो हो गया अब हम जाएं बोले क्या मतलब कहा इन सारी बीमारियों बुराइयों की जड़ तुम में है यदि आज समाज दूषित है तो तुम लोगों की वजह से है ये नेता बन के भाषण क्या दे रहे हो क्या हर जगह करप्शन है अरे तू ही तो फैला रहा तो वो कोचवान है उसने खाली कपड़े बदले और सारी भीड़ उसके पीछे क्यों है अरे सम्राट है दया कर दी तो वारे न्यारे हो जाएंगे सारे इसीलिए तो भाग रहे हो तो करप्शन तो यहीं से शुरू कर रहे हैं। और वो जो वहां कोचवान बना बैठा है वो असली सम्राट है तो अगर तुम सारे ईमानदार थे तो सम्राट की जगह कोचवान की जी हुजूरी में क्यों गए और आप सब अंधे नहीं तो क्या है व्यक्तियों के पीछे भागते हो और तुम्हारा आत्मा अनंत तो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा कृष्ण जो है बोलो बताओ मुझे स्वामी जी अब वहां हुए है? अब वहां हुआ है भीतर तो कभी ना जाए मौत बाहरी ही बाहर पकड़ ले जाए आज भीतर तो हम कभी न जाए कहा कि तुम्हारी करप्शन यहां खड़ी है तुम तो मेरे पीछे भी क्यों भागो किसी के पीछे क्यों जागो तीर्थ स्थानों पर जरूर जाओ वहां आत्मज्ञान लो न कि किसी को से लिपट के बैठ जाओ लिपटने के लिए गोविंद है वो तुम्हारे टीचर है इतनी सी बात नहीं समझे तो जब तुम बाहर बाहर सबसे लिपट रहे हो तो आत्मा के साथ करप्शन तो हो ही गई ना तुम्हारी बोलो कितने सगे हैं उसके जो रोम रोम सगा है तुम्हारा करप्शन लाइज एट दिस पॉइंट इवन इन योर भक्ति कहां भाग रहे हो किसे खोज रहे हो वो तो भीतर है तुम्हारे आओ सत्संग करो उसके लिए उसको पाने की क्या राह पूछो ज्ञान लो तो ज्ञान देने वालों से भी मत लिपटो लिपटने को तुम्हारा अंतरात्मा है उसको लिपट जाओ क्योंकि वही तुम्हारा उद्धारक है उसी से तुम्हारा उद्धार हुआ था और वही करेगा फिर से अब हम फलाने गुरु के गुरुमुख हो गए अब हम फलाने के देशमुख हो गए मालूम नहीं क्या हो गए आत्मा के मुख कभी नहीं गए उसका सम्मुख कभी नहीं हुआ और आज की ऋचा में हमने पढ़ा स अहंत्री अवध कि जो निरंतर मुझे मृत्यु से बचा रहा है मुझे मरने नहीं दे रहा है वो मेरा अंतर आत्मा है और कहा वो कोचवान बना बैठा है तो सबने कहा क्या फर्क पड़ता कोचवान तो कोचवान होता है चलो सम्राट खोजा जाए इसीलिए बार बार लें दस इंद्रियों के अर्जुन से अजीत ये शरीर ये बुद्धि तो अर्जुन है ये शरीर रथ है आत्मा श्री कृष्ण सारथ ही यज्ञोपवीत गांडीव है और मायाओं का महासमर महाभारत है तो आज अर्जुन को कृष्ण कोचवान लगता है साई सही तो जाहिर है कि फिर वो किसी सम्राट को वो भी ढूंढेगा भाई तो आप लोग कर रहे हैं सारे महाभारत महाकाव्य में मैंने हर छात्र को उसका स्वरूप पढ़ाया और इन रहस्य लीलाओं का कारण था कि मैं आपको आपका स्वरूप पढ़ा सकू तो उद्देश्य नहीं था कि आप मेरे से निपटो उद्देश्य था आप अपने से लिपटो आपके भीतर है वो वही आपका उद्धारण है बाकी सबके साथ प्यार रहे ये निमित्त जगत है तो कोई करप्शन नहीं होगा लेकिन जब आप उससे विमुख हो गए तभी तो बाहर आपके मन में शिकायत आएगी छिद्रन्वेषण होगा मन में फरेवाएंगे बिछाएगा क्यों क्योंकि तुम सब कृष्ण हो भक्त नहीं भक्त तो सदा झुका रहता है और भक्त फिर उससे हट के इच्छा की कहां रखता है कि बाहर तो प्रभु आपके नाम की सेवा है सबकी सेवा करेंगे जैसे रा पाई है कोई पूछेगा तो विनम्रता से बता देंगे उसके लिए भी नहीं ऐठेंगे कि हमने तुम्हें रास्ता दिखाया इसलिए हमको गुरुजी बना लो ये गलत बात है ये महापाप है इसमें दोनों में किसी का उद्धार नहीं है यह सड़ी हुई सांप्रदायिक सोच है यह धर्म नहीं है धर्म तो भूल मिल जाने की बात है एक होने की बात है कि हम तुझ पर न्यौछावर हुए अब जग त्योहारो है तो सेवा करेंगे सबकी लेकिन इच्छा प्यार तो तुझे ही होगा गोविंद अगर तू तुझको बिसार देंगे और बिसर जाएंगे तुझसे तो इस संसार में क्या दे पाएगा मेरी तो सांस तू है धड़कन तू है मेरे मन की हर चाहत तू है तो तुझसे हटके मेरे पास है ही क्या तो मैं तुझसे अलग कैसे हो जाऊं संसार तेरा है तू सर्वव्यापी है तुझ में डूब किसी और देखो जो बड़ा बनने की कोशिश करता है, वो छूट नहीं पाता वो ज्यादा बड़ा बन जाता है एक उदाहरण देता हूँ आपको है ना गुरुजी तो सब बनना चाहते हो सब पहुंच हुए हैं, मेरी आरती करें मेरा यशगान करें यही तो सर्वनाश है हमारा एक आदमी ने गाय खरीदी और गाय को लाकर के खूंटे पे बांध दिया मालिक है वो गाय है उसकी बांधती उस मैं आपसे यहां सवाल पूछता हूं क्या खूंटे से बंद कर भी वो गाय बंधी है बोलो बोलो बंधी है खूंटे से बंद कर भी वो गाय बंधी है लड़ा और आगे बढ़ाते हैं बात गाय ने मारा झटका और खूंटा गया निकल और जंजीर खूंका लिया गाय खेत में भागे एक शैतान लड़के ने देखा कि मालिक तो साथ में है नहीं और बहुत बढ़िया जंजीर है, है गाय आ रही है उसने अपना पकड़ करके जंजीर खोली और अपने रास्ते हो लिया अब मुझको एक सवाल का जवाब दो क्या गाय उससे झगड़ा करेगी कि मेरी जंजीर दे बोलो क्या गाय को दुख होगा कि जंजीर ले गया लेकिन मालिक को तो दुख होगा पचपन रुपए की जंजीर गई तो आप मुझे ईमानदारी से बताओ उस जंजीर से कौन बंधा है मालिक या गाय तो हर गुरु यहां बंधा है और जाएगा नरक को बांधेगा क्या गाय वो चेला बना करके ये रास्ता ही गलत है ये रास्ते महापतन के हैं बड़े मत बनो सरल बनो झूठे दंभ मत जीने की कोशिश करो विनम्रता लाओ क्योंकि तुम जब भी बांधोगे वो बंधे ना बंधे तुम तो बंध ही जाओगे और तुम्हारा उद्धार नहीं होगा फिर क्योंकि जंजीर के साथ जब मालिक बंधा है तो मालिक का मालिक जो उसमें बैठा है उससे तो वो मालिक छूटा हुआ है और जब भीतर के मालिक से बाहर वाला मालिक छूटा हुआ है तो जंजीर क्या उसका उद्धार कर देगी तो इसीलिए कहते हैं न बांधो ना बांधो ये दोनों रास्ते महापतन के जहां अमृत ज्ञान मिले बड़ी विनम्रता से लो हम आपके गुरु तुल्य हो सकते हैं गुरु तो आपका कृष्ण है जो आपके भीतर बैठा है वो वही रहेंगे और वो स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता वंदे कृष्णम जगत गुरु तो इसीलिए आज की ऋचा में भी यही कहा सै ले, ले अब ऋचा को दोहरा ले सहम त्रि अवध्य गोहना यज्ञम मधुना कि अगर बचना है इन जंजीरों से बचना है इन बंधनों से तो क्या करो समाने सदा आत्मा को अपने समुख रखो कि गोविंद मेरे आप सब कुछ है मेरी धड़कन आप है सांस आप है ये रोम रोम आपका बनाया है भस्मी से ये तन भी आप लाए हैं ना है आपसे लिपटना मेरा उद्धार है आपसे विमुख होना मेरा सर्वनाश है तो मैं कहां से चेले चंदे बटोर लाऊं? जैसे रखोगे गोविंद रह लेंगे लेकिन आपसे हटके जब सांस ही नहीं तो हम सांस लेंगे भी क्यों हम तो आप ही में रहेंगे भूख भी आप ही की दी है हमें स्वीकार है लेकिन आपसे हटके एक छोटी सी कल्पना भी तो नहीं रख पाएंगे तो स माने अहंत्री और जो निरंतर अहरिश तुमको अमर जीवन की क्षण दे रहा है अवैध सांस धड़कन दे रहा है मृत्यु से जीवंत कर रहा है गोहना जो ज्योतियों में गूथ करके तुम्हारे जीवन को ज्योतियों से परिपर्णित कर रहा है त्रिराध्य और जो निरंतर उसी में जो निरंतर कर रहा है एक क्षण भी तो नहीं रोकता रुक जाएगा तो धड़कन रुक जाएगी नहीं रुकता है वो स्त्री तो अरे तो तू क्यों रुका तू क्यों भूला उसको जब वो नहीं भूला तुझे एक सांस भर भी तो दो भक्तिकार्थ कोई नाचना गाना नहीं था कोई स्वांग भरना नहीं था कोई लैला मजनू बनना हाँ गोपियों के रास लीलाएं नहीं करनी थी तुझे तो तु अपने अंतर से महारास करना था वो भीतर है तुझमें उसे वहीं जाके मिल वो बहुत मोहक है अतिशय सुंदर है उसी से लिपटा है त्रिथ यज्ञम मधुना कि वो माधव वो मधुसूदन वो चारों ओर जिसका माधुर्य रस फैला हुआ है मैं मिक्ष हर भाव उसी में मिटाए चल ये वेद है और ये भक्ति है कहने लगे वेद में भक्ति नहीं होती हमने पढ़े थे कभी त्रिवाजवती जो और को सामग्रियों को यज्ञ कर तेरे होठों पे मुस्कुराहट लाता तेरी आंखों में रोशनी लाता तुझे रोम रोम चिलता है उसको भूल के जीना ऐसा क्यों करता है तू? तो? तू तो उसे सदा अपने सामने क्यों नहीं रखता वेदास द बुक ऑफ आर्ट सजेशन कि हर बार जब ये ऋषा गूंजे तड़प तेरी भीतर को जाए न कि एक्स वाई जेड के पीछे जाए कि क्यों नहीं सामने तू उसके उसकी ज्योतियों का सम्मुख क्यों नहीं करता क्योंकि उसी में सांस है उसी में धड़कन है यूदोषा कि वो महल को यौवन देने वाला है और जन्म जन्म के पापों का नाश करने वाला है जब लख हो सम्मुख होइ, जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशन तबी मानस में भी कहा है। तो वो तो कोटि जन्मों के पाप का नाश करने वाला है तो उसको भुला करके एक क्षणिक सम्मान के लिए उसके दिए इन अमृत क्षणों का विनाश करना उसके लिए नहीं दुनिया के लिए सजना ये तो कोई बात ना हुई। कहा असमभ्यम हम सब आज उसी में अपनी भोर कर लें, आओ की जिंदगी को एक नई सुबह दें आओ की एक नई रोशनी दें, और उसी को रस का पान करते रहें, आओ कि मन उन्हीं में डूबा रहे और उसका बनाया सचराचर है तन उसी का निमित्त बना सेवा भाव में लगा रहे इसी भावना के साथ आए हम सीधे बैठ जाए पलकों को झुका दें और उसके मनोहारी रूप का ज्ञान करें ऐसी अमृत तुल्य ऋचाएँ हैं और हम उतार नहीं पाते क्यों क्योंकि हम बाहरी उससे दूर रहना चाहते हैं और फिर भी भक्ति का नाटक करना चाहते हैं आओ कि आज सच्चे भक्त बन जाए सीधे बैठ जाए पलकों को झुका दें और उसके मनोहारी रूप का ध्यान करें गोविंद हरि हरिओम